शिव पुराण रुद्र सहिताभ ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए वे स्वयं अपने आप में अपने हित पर स्वस्थ माया रहे तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता वे भगवान विष्ण्वज ही सबके श्रद्धा परमेश्वर हैं ताक उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं तदनंतर शिष्टकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले ताश सप्तर्षियों तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो अतः शीघ्र मेरी बात सुनो गिरिराज देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है द्विजो इस समय केवल सखियाँ उनकी सेवा में हैं मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुँच चुकी हैं मुनिवरों तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहाँ जाओ और प्रेम हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो वहाँ तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए उत्तम व्रतधारी महर्षियों मेरी आज्ञा से ऐसा करना है इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दीप्तमति जगन्माता पार्वती विराजमान थी थप्तर्षियों ने वहाँ शिवा को तपस्या की मूर्तिमति दूसरी सिद्धि के समान देखा उनका तेज महान था वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी उन उत्तम वृत्तधारी सप सप्तर्षियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले ऋषियों ने कहा देवी गिरिराज नंदनी हमारी यह बात सुनो यह जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो उन दिजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई पार्वती बोली मुनिश्वरों आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात सुनें मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है तथापि कहते हूँ क्या करूँ मेरा यह मन अत्यंत पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ मेरा मन रूपी पक्षे बिना पाख के ही हर्षपूर्वक आकाश में उड़ रहा है मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले ऋषियों ने कहा गिरिराज नंदिनी देवर्षि नारद व्यस्त ही अपने को पंडित मानते हैं उनके मन में क्रूरता भरी रहती है आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मथ डालते हैं उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्य से बड़े बड़े दुख दिलवाए जिस दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं नारद मुनिकानों को पसंद आने वाली अपने विद्या जिस जिसको सुना देते हैं वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख माँगने लगता है उनका मन मलिन है केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखाई देता है हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यस्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी